मुस्कुराते आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे अभी हमारे साथ नेपाल से विशेष परमात्मा मिश्रा जी जुड़े हुए हैं उनसे बातें है करते हैं परमात्मा मिश्रा जी स्वागत है आपका जी सुनाइए अपना अनुभव यहाँ आकर आपको कैसे लगा यहाँ आके तो हम सर्वप्रथम ये ग्लोबल हैं समित के माता जी है हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इतना अच्छे सिस्टम से और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पे सहयोग का भावना है देखिए यहाँ आने के बाद माने पूरा फील ही दूसरा होता है देखिए जी जी जो आदमी सोचता है की नहीं कोई होगा हल्का फुल्का कार्यक्रम होगा देखिए तो हम यहाँ आने के बाद क्या अनुभव इस साथ साथ भगवान तो यहीं पर देखिए यहाँ के लोग भी क्या है हर एक देखिए आपका हेल्प हेल्प कोई भी काम हो आपको कोई टेंशन नहीं रहता है देखिए वो सहयोग सहयोग की भावना से यहाँ पे यहाँ के लोग को हम देखें हम उसमें समय पर भी वो वह तो वहाँ पे क्या देखे कि वहाँ के लोग जो हैं कितना ये कम्यूनिटी में जो होता है जो तो लीडरशिप लीडरशिप अनुसार वो इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमको बहुत खुशी लगा देखिए हम दो तीन आप पर उधर घूमने भी गए हम देखिए, वहाँ पे भी देखिये यहाँ के लोग अच्छे लगे हमको देखिए अब हम तो क्या सोच रहे हैं कि यही यह तो देख कर जा रहे हैं हम हम अपने नेपाल में भी थोड़ा बहुत जानकारी उन लोगों की दे कि देखिए हमारे वो इंडिया में है जो इतना प्रेम भाव से रहते हैं आप लोग एक दूसरे का कभी सोचते है की भलाई नहीं हो बल यहाँ तो लोग कोई तो पैसे के लिए मरता है यहाँ के लोग तो सिर्फ आपका सेवा भाव से देखिए भाव से ही लगे हुए हम तो यहां के लोग और यहां के हैं इसीलिए जो है परमात्मा मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने किया और आपने एक बहुत सी सुंदर बात बताई की यहाँ से लेकर आप जो भी ज्ञान सुन रहे हैं जो भी अनुभव आप सुन रहे हैं अपने नेपाल में अपने परिवार और अपने साथियों को भी उनको भी ये चीजें बताएंगे और उन्हें भी यहाँ लाने का संकल्प करेंगे बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ओम शांति मधु बनाया खुशियों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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार डॉक्टर विभूति भूषण नाइक हमारे साथ हैं आप भी विशेष रूप से इस ग्लोबल सबमिट में आए हुए हैं पिछले दो दिन से आप इस अनुभव को कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव सुनाइए यहाँ को लग रहा है अच्छा हम सब सबते जन्म मृत्यु हो गए लेकिन यहाँ लगता है कि हम नहीं सब को जाना है नारी नारी है ये देवलोक अपने आप पहुँच गए तो नाइट हमको ना, लगता है की हम उड़ गए। अच्छा <laughs> तो विभुति जी मैं कि आप यहाँ से जो कुछ सीख रहे हैं उसको कैसे आप अपने लाइफ में में करेंगे थोड़ा से बताइए। तो हम हम हम डॉक्टर हैं हुँ। सर्जन हुँ। सभी को गो हैं सर्जन सभी पर लेकिन ये से नहीं करते हैं। तो हिलिंग देते हैं। पर मरीज को हम दुख सर्जन में करते हैं हाँ। उसके बाद जो इसका जो पेन है हाँ। दर्द है उसको पॉजिटिव से हम कर सकते हैं बिना दि, ऑपरेशन करके भी फिर हो सकता है, है। मानसिक रूप में जब तनाव आता है ना वो दर्द हो जाता है ये सब जो मरीज का जो दुख है जो पैसा है वो निगुन हो जाता है पॉजिटिव से हम इसको पेन कम कर सकते हैं इसका दुख कम कर सकते हैं इधर जो जो ये जो, जो मैगलिजुट तो है ना हम वो हो, सकते।, हो सकते हैं, जो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है हमको हम साइको हो जाते हैं लेकिन कुछ ये यहाँ से जो ले दे जो मैसेज आता है ना हमको पॉजिटिव थिंक है हम इसको ही करना चाहिए उसके बिना सर्जरी मरीज कर सकते हैं भी होता है। हम्म हम्म जी जी जी चलिए डॉक्टर विभूति जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया कि अब तक आप जो है चीरपाट करते थे पेन होता था लोगों को तो अब आपने एक अंदर से एक आपको जो है विचार आया है जो बिना किसी भी तरह का तकलीफ दिए हीलिंग करके लोगों को ठीक किया जा सकता है उनको उनके मानसिकता को भी ठीक किया जा सकता है ये आप बिल्कुल सुंदर विचार आपने शेयर किया है और मैं चाहूंगा कि इस पर आप जरूर काम करें और एक एग्जांपल बनके के आप सबके लिए शेयरिंग करें अपना अनुभव जी yes. और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए कि आप सब पॉजिटिव बनो अंदर से जो जोटिव पॉजिटिव बनेंगे तो, तो हमारे साथ जुड़ हम जाएंगे बिल्कुल आगे आगे, आ हम अंदर जाएंगे जाएंगे जाएंगे ना हम सब एक हो जाएंगे। एक हो परमात्मा हमको यहां जाएंगे उसके पास चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया है कि हम जब आ, यूनिटी के साथ रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो यूनिटी आएगा और यूनिटी आएगा तो हम विश्व एक हो जाएंगे और परमात्मा के साथ आगे बढ़ेंगे लेकिन हम अगर यूनिटी को अपने अंदर नहीं लाएंगे पॉजिटिव चेंज नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सेपरेशन चलता रहता है वहां सुंदर मैसेज आपने दिया बी पॉजिटिव ये मैसेज आपका है तो मित्रों आज के इस एपिसोड में डॉक्टर साहब ने आप सभी को सकारात्मक रहने के लिए कहा है हम सभी मिलकर उसका प्रयोग करेंगे सुनते रहो मुस्करो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ढेर सारी खुशियों के साथ आइए अभी हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जो शिक्षा विभाग से रिटायर हुए हैं डॉक्टर रचना तिलानग हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं तो डॉक्टर रचना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैसे हैं आप मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने के बाद मेरी खुशी अरे वाह <laughs> किस तरह से आपकी खुशी बड़ी है हमें भी बताइए सीक्रेट <laughs> सबसे पहले तो ये जो ग्लोबल समिट है जी, जी। यहाँ हूँ और ये मैंने महसूस किया की जो हमारी भारतीय संस्कृति का बीज है वो कितना गहरा बोया हुआ है जी की प्रत्येक धर्म संप्रदाय ऊपर से जो अलग अलग दिखाई देते हैं उनके मूल में एक ही बिंदु एक ही तत्व और एक ही ज्ञान है उसका अनुभव मैंने ये जो चीजें हैं इनको हम अलग अलग अनेक पक्षों से अनेक मंचों से करते आए हैं और विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में पढ़ाते हुए भी हम लोगों ने इन्हीं मैसेजेस को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की Hmm. लेकिन ये जो संतों का है, संतों की जो व्यवस्था है hmm. यही हमारी सच्ची शिक्षा है जी. और हमारा उद्देश्य है कि इस शिक्षा को हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उससे सुपरसिड करना बहुत जरूरी है hmm. क्योंकि उस शिक्षा ने अभी तक हमारे युवा लोगों को भौतिकता की ओर भेजा है जी, जी, जी. और आवश्यकता है कि हमारा देश पूरी दुनिया में अध्यात्मिक देश के रूप में जाना जाए तभी हमारा देश विश्व गुरु बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु. मैं स्वयं एक कंपनी चलाती हूँ जिसका नाम है विश्व गुरु विद्यापीठ परिषद तो उसके माध्यम से हम भारतीय शिक्षा को फिर से नवीनीकरण करने का प्रकल्प करते है हम अनेक स्थानों के कई गुरुकुल खोलते है और उन गुरुकुलों के माध्यम से उन सब भारतीय शिक्षा और पक्षों को उजागर करने का प्रयास करते जो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में नहीं दी जा रही है। हुँ, हुँ, हुँ. पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि हमारे जो भारत की मुख्य मुख्य शिक्षाएं थी हमारा वैदिक गणित है हुँ, हुँ. हमारा शास्त्रीय संगीत है हमारी योग विद्या है योग विद्या को तो मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पे ला दिया लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण विरासतें हैं वो धीरे धीरे शिक्षा जगत से दूर होने के कारण हमारी नई पीढ़ी से भी दूर होती चली जा रही है तो यहाँ मैं एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने देखा की ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हम्म और जो आपकी संतों की और ये इसकी टीम है है वो भी एक बहुत अच्छा व्यापक उसका फैलाव पूरे देश में में में पूरी दुनिया हम्म अगर इसका उपयोग शिक्षा जगत क्रांति लाने के लिए किया जाए हम्म तो एक बहुत बड़ा संदेश हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल और डॉक्टर रचना जी बहुत ही अच्छी बात आए, आपने बताया और आप खुद एक गुरुकुल पद्धति जो है सिखाना चाहते पूरी दुनिया में गुरुकुल विद्यालय चालू करके आप जो है सभी युवा पीढ़ियों को भारत की सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर तो यहाँ आकर जो खुशी आपको मिली है तो यहाँ की जो बातें हैं यहाँ का जो मेडिटेशन है वो क्या आप गुरुकुल पद्धति में भी यूज़ करेंगे कैसे करेंगे मैं उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट को मैं संस्थान से करना चाहता जी, जी जी जी खास करके यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो प्रधान तो संत है नहीं। नहीं। उनसे भी मेरा यह अनुरोध है और मैं इसी मिशन से यहाँ पे आई हुई अरे वाह अगर आकाशवाणी मधुबन के माध्यम से मेरा मैसेज <laughs> हमारे को जाएगा जी तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय होगा जी देखिए आप जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है इस मूल संस्कृति को हमने आधुनिक शिक्षा में बिल्कुल दूर रख दिया है hmm. अगर आपके जैसे यहाँ संस्थान हैं जिनमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है hmm. बहुत अच्छी टीम है उसके माध्यम से हम छोटे छोटे गुरुकुल और hmm. जो संस्थान हैं अलग अलग आपके जो ध्यान केंद्र हैं पूरे देश में hmm. Hmm. विश्व में भी अगर उनके माध्यम से हम कुछ अपनी भारतीय विद्याओं को फैलाने का काम करें hmm. तो हम एक दिन विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते जी जी जी देखिए आज हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजने में बड़े लालये थे mm. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी को शायद हमारे बच्चे को अच्छा पैकेज mm. मिल जाएगा mm. तो ये हमारी बड़ी दीनता है कि हमने शिक्षा को पैकेज से जोड़ के रोजगार से जोड़ के उसकी जो गहराई है उसको समाप्त कर mm. तो हम ये चाहते है की हम ऐसे जो विद्यालय है विश्वविद्यालय है इसके जो केंद्र हैं या फिर ये जो आबू में एक ऐसा सेंटर बने जिसमें हम लोगों को प्रशिक्षण हमारे सारे शिक्षा जगत के गुरुओं को भी प्रशिक्षण दे चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी और हम ये चाहते हैं कि वास्तव में शिक्षा क्या होनी चाहिए ये हम चाहते हैं कि हाँ प्रशिक्षण हो और उसके लिए हम आप लोगों की स्वीकृति लेने के लिए जी, जी, जी. डॉक्टर रचना जी काफ़ी अच्छा आपने बताया कि इस तरह से आप जो है उन चीज़ों को करना चाहते हैं और उन चीज़ों के द्वारा ही आप संसार में जो है एक नई चेतना और भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो पूरा करने के लिए आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी बातें जो है ईश्वर तक पहुंच गई हैं और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप उनके साथ मिल अपने विद्यालय के माध्यम से भी गुरुकुल के माध्यम से भी इस सेवा को कर सकते हैं तो जाते जाते मैं चाहूंगा जनता जनार्दन के लिए एक सुंदर संदेश क्या देना चाहेंगे आप रेडियो और आज माता ने अपने इस कर्तव्य को समझने में थोड़ी सी चुकी है हम लोग ये सोचने की शायद ये मशीने बच्चों को शिक्षित कर दी तो हम मोबाइल और टीवी और इन चीजों पर जो है लुभा रहे हैं तो मेरा यही आग्रह है कि हम बच्चों के अंदर जो उनकी वास्तविक रुचि और अभिलाषाएं हैं, उनको विकसित करें और हमारे जो घर घर में कलाकार योग्य योगी कुशल महिलाएं और बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं वो अगर घर घर में अलग जगाएंगे और वो ही पूरी दुनिया में फैलेंगे तभी तो हमारा देश विश्व रूप बनेगा तो मैं सबसे अनुरोध करती हूं कि आप सब अनुर शक्ति जी, जी। बहुत बहुत शक्तियों को पहचाने और उसका उपयोग करके भारत को विश्व गुरु बनाए ये सुंदर संदेश आपने दिया आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और जिस मिशन को यहाँ पर आपने संकल्प लिया है तो वो संकल्प आप अपने स्थान से पूरा करें और आपका जो दायित्व है उसे निभाएं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मैं अपने स्थान से कर रही हूँ और ये जो संतों की भूमि है ये आबू ऐसी जगह है जिसमें हिमालय में तो छः महीने बर्फ पड़ती है आबू <laughs> हमेशा जो है तो सदाबहार है और संतों की भूमि के लिए ज्ञान के लिए हमेशा तैयार है तो मैं कि हम इसी को अपना केंद्र बनाएं, से विश्व की धारा पूरी दुनिया में फैले। क्या बात है? चलिए मित्रों अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रचना जी को और उनकी बातें अगर आपके दिल तक पहुँची हैं, तो एक बार जरूर आप भी अपने मन को सशक्त बनाएं और यहाँ आकर जो है जो ज्ञान की धारा बह रही है उसमें आप अपना अनुभव करें और लोगों तक फिर से ये गारा बांटे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सुनाए है रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्करो रेडियो मधु बनाया आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन दन, आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है डॉक्टर मीना बया हमारे साथ है आप उदयपुर से यहाँ आए हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका thank you, thank you, जी कैसे हैं आपको बिल्कुल जी जी जी चलिए मैं चाहूँगा कि आप ग्लोबल सबमीट में आए हुए हैं दो दिन से आप लगातार इस समागम को एन्जॉय कर रहे हैं तो आप अपना अनुभव हमारे श्रोता बंधुओं को जरूर सुनाइए सबसे पहले तो आ, मैं सबको अपना नमस्कार करती हम्म। दूसरा ये कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी का नाम तो मैंने बहुत पहले भी सुना था एक छोटा सा वाकया है आपके साथ सबके साथ इस रेडियो मधुबन के माध्यम से बांटना चाहूंगी जी जी बहुत अरसे पहले ट्रेन में जा रही थी मैं दिल्ली और दिल्ली में मुझे वही ब्रह्म कुमारी की जो ट्रेन में है उसमें ब्रह्म कुमारी की दीदी मिली थी पद्मजा ऐसा ही कुछ नाम था जी उनका पूरा परिवार ही इससे जुड़ा हुआ था और उन्होंने मुझसे थोड़े ही बात के बाद बोला कि मैं आपके नंबर ले लूं लू मेरे तो का जरूर लीजिए मगर आप करेंगी क्या नहीं। तो उन्होंने बोला की मैं आपको मैसेज भेजूंगी इसमें अच्छा और वो सिलसिला आज भी कायम है क्या बात है और उसके बाद हम जीवन में कभी मिले नहीं लेकिन वो सारे मैसेजेज इतने ज्यादा इंस्पायरिंग होते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा मैं सुबह उठ के उनको पढ़ती हूँ और एक और पॉजिटिविटी के साथ मैं पूरा अपना दिन निकालती क्या क्या बात क्या बात तो ये मेरा पहला अनुभव है बहुत ही संक्षिप्त ब्रह्म कुमारी जुड़ना से जुड़ा हुआ दूसरा ये की यहाँ मैं आबू जी हम लोग आबू आए थे हम चारों की दीदी हमारे साथ दो रीका दीदी और तो, पूम दीदी तो इनकी वजह से शायद हमको इतनी अच्छी एंट्री भी मिल गई और हम <laughs> से मिले यहाँ का डिसिप्लिन और जो व्हाइट यूनिफॉर्म जो मैं देखती हूँ <laughs> ये वाकई में हमारे भारतीय संस्कृति का एक ऐसा रंग है जिस पे सारे रंग चढ़ जाते हैं बिल्कुल <laughs> जो जैसा है हम उसको वैसा ही आत्मसात करके और उसको एक अनंत पथ की और हम ले जाते हैं सामूहिक रूप से और इस जो समिट है इसका टाइटल भी बहुत सुंदर है यूनिटी एंड ट्रस्ट तो यूनिटी जब होती है तो उसमें एक तरह का रिदम क्रिएट होता है और रिदम जब क्रिएट होता है तो हमारा जीवन एक रिदम में बहुत अच्छे से एक शांत पथ की और एक हमारी कहना चाहिए कि आत्मिक सफलता की ओर परमात्मा से मिलन की ओर हमको लेकर के जाता है यहाँ जिस तरह के मेडिटेशन की बात होती है अभी हम आधुनिक टाइम में या वर्तमान समय में देखें तो अभी हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको लें या चाहे हम बड़े को लें सभी को एक इतनी सारी आजकल डिप्रेशन की एक समस्या हो रही है ना तो बच्चे कमा बहुत रहे हैं भौतिक चीजों में बहुत लिप्त है लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे जो भीतर है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा तो मानसिक शांति उनको नहीं है तो मुझे लगता है कि ये एक मेडिटेशन इतना अच्छा जरिया है कि उसके लिए आप मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे आके ये चीज मैंने महसूस करी और पेशे से मैं चित्रकार हूँ और कई वर्षों से मैं पॉलिश में मैंने अध्यापन कार्य किया है तो मुझे दोनों ही तरह के थोड़े बहुत अनुभव हुए हैं और चित्रकारिता के दौरान मैंने ये देखा है कि जब हम हमारे भीतर झाँकते हैं तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है और वो आध्यात्म ही है जो एक तरह से वो मेडिटेशन है जो आपको उस परम पिता परमेश्वर से मिलवाता है जी जी जी एक साधना है और ब्रह्म कुमारी के यहाँ पर भी मैंने इस संस्था में या इस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखा की सभी लोग इतने डिवोटेड होकर के जिस तरह से कार्य करते हैं और एक वसुधै कुटुम्बकम का जो कॉन्सेप्ट uh, लेकर के चलते हैं वो आज के टाइम में बहुत जरूरी है ये आज की डिमांड है क्योंकि हम सब लोग ये एक ट्रांजिशन जो पीरियड चल रहा है आज कि इसमें न तो बच्चे इस तरफ हैं न उस तरफ है उनके लिए कोई दिशाहीन की तरह वो भटक रहे हैं hmm. ये आज हम चाहे विदेश में चले जाएं और उसका प्रभाव भारत में इतनी तेजी से बढ़ रहा है और मैं ये भी मानती हूं कि विदेश में सब चीजें बुरी नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छी चीजें भी है और यहाँ पर भी सब चीजें बुरी नहीं अच्छी है तो कि हमको एक दिशा की जरूरत है की बिल्क, उसमें सही और गलत का किस तरह से हम निर्णय कर पाए और ये काम मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी में जिस तरह के प्रवचन होते हैं जिस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है जिस तरह की जीवन पद्धति और शैली सीखाई जाती है उससे ये सब चीजें फुलफिल होती है मेरा ये एक थोड़े ही समय में जो अभी मैं वहां पर बैठी और जिस तरह से सबकी चीजें मैंने वहां पर देखी तो मुझे ये अनुभव हुआ और है कि ये चीजें जीवन में मात्र खाना पीना मौज मस्ती इसके अलावा भी एक जीवन की सत्यता है जो हमको भीतर में झांकने की इंटरस्पेक्शन के लिए प्रेरित करती है जी जी वो यहाँ पर आकर के मैंने देखा मैं पते? कौन से आया <laughs> ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे चलिए डॉक्टर मेना जी काफी सुंदर अनुभव आपने साझा किया आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को ब्रीफ में आपने बता दिया कि यहाँ आकर उन्हें क्या मिलता है और आप कैसे ब्रह्म से जुड़े ये भी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल करते हैं कि आप इस जीवन को जिस तरह से समझ के आप अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं आगे भी लाते रहे और इस जगह पर आते रहे धन्यवाद धन्यवाद। मुझे इस तरह से मधुबन के माध्यम से अपनी बात मेरी बात और उनसे बातचीत so भी बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने डॉक्टर रचना एंड डॉक्टर मीना दोनों का ही हमने अनुभव सुना है आशा करूंगा आप सभी को अच्छा लगे तो अपने जीवन में इसे अप्लाई करे और इस अनुभव को सब तक पहुंचा है इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सुनाए हैं 107.8 एफएम सुनते रहो वन जीरो